देवी भागवत सातवां स्कंध देवी का हिमालय को ज्ञानोपदेश विविध योगों का वर्णन हिमालय ने कहा भगवती महेश्वरी अब तुम ज्ञान प्रदान करने वाले सांगोपांग योग का वर्णन करो जिसके साधन से मैं तुम्हारे तत्व दर्शन का पूर्ण अधिकारी बन सकूँ देवी कहने लगी गिरिराज योग न आकाश में है न पृथ्वी में है और न पाताल में ही है योग के विशारद लोग कहते हैं कि जीव और आत्मा की जो एकता है वही योग है निष्प्राप हिमालय उस योग में विघ्न करने वाले छह दोष हैं उनके नाम है काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर। अतव योगी साधक योग के अंगों के द्वारा उन विघ्नों का उच्छेद करके योग में सफलता प्राप्त करे योग के वे आठ अंग हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि योग साधकों को इनका साधन अवश्य करना चाहिए यम दस कहे गए हैं अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य दया सरलता क्षमा धृति परिमित आहार और पवित्रता पर्वतराज मेरे द्वारा नियम भी दस बदलाए गए हैं तप संतोष आस्तिक भाव दान देवताओं का पूजन शास्त्र सिद्धांत का श्रवण बुरे कर्मों में लज्जा सदबुद्धि जप और हवन पद्मासन स्वस्तिकासन भद्रासन भद्रासन और वीरासन क्रमशः ये पांच आसन बतलाए गए हैं दोनों पैरों के दोनों तालुओं को जांघों पर रखे हाथों को पीठ की ओर ले जाकर दाहिने हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को और बाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़े योगियों के हृदय में प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला यह पद्मासन बतलाया गया है जांग और घुटनों के बीच के पैर के तलवों को अच्छी तरह रखकर शरीर को सीधा रखकर बैठ जाने को योगी स्वस्तिकासन कहते हैं अंडकोश की शिरा के नीचे सीवन के दोनों ओर दोनों एड़ियों को अच्छी तरह रखकर तथा अंडकोश के नीचे रखे दोनों पैरों को हाथों से पकड़कर बैठने का नाम योगियों ने भद्रासन कहलाया बतलाया है योगी इस आसन का विशेष आदर करते हैं दोनों पैर क्रम से दोनों जांघों पर रखकर दोनों घुटनों के निचले भाग में अंगुली रखकर दोनों हाथ स्थापन करके बैठने को कहा गया है और योगी जन एक जांघ के नीचे एक पैर को और दूसरी जांघ के नीचे दूसरे पैर को रखकर शरीर को सीधा रखकर बैठने में उसे वीरासन कहते हैं योगी सोलह मात्रा से अर्थात सोलह बार प्रणव का उच्चारण कर तक इतने समय में ईड़ा बाई नाशिका के द्वारा बाहर की वायु को खींचे पूरक प्राणायाम है फिर इस पूरित वायु को बार पूरी का उच्चारण करने में जितना समय लगे उतने समय तक सुषुम्ना में रोके रखें, फिर इसे कुंभक प्राणायाम कहते हैं तदनंतर बत्तीस बार प्रणव के उच्चारण में जितना समय लगे उतना समय में धीरे धीरे पिंगला दक्षिण नासिका के द्वारा उसको बाहर निकाले इसे रेचक प्राणायाम कहा जाता है योग शास्त्र के जानकार पुरुष इसको प्राणायाम कहते हैं इस प्रकार पुनः पुनः बाहर की वायु को लेकर पूरक कुंभक और रेचक प्राणायाम का अभ्यास करें और क्रमशः मात्रा प्रणव के उच्चारण का समय बढ़ाता रहे इस प्रकार का प्रणव प्राणायाम पहले बारह बार तदनंतर सोलह बार और फिर क्रमशः और भी अधिक बार करें। प्राणायाम दो प्रकार के होते हैं सगर्भ और विगर्भ जो इष्ट के जब ध्यानादि से युक्त होता है उसे ज्ञाने जन सगर्भ कहते हैं और जब ध्यानादि से रहित प्राणायाम को विगर्भ जानना चाहिए इस प्रकार प्राणायाम का अभ्यास करते समय शरीर में पसीना आ जाए तो उसे अधम कंप उत्पन्न होने पर उसे मध्यम और भूमि त्याग पृथ्वी से ऊपर उठ जाने को उत्तम प्राणायाम कहते हैं जब तक उत्तम प्राणायाम तक न पहुँचा जाए तब तक अभ्यास करते रहना चाहिए